महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व अष्टादशोध्याय पांडवों का स्त्रियों सहित निराश लौटना कुंती सहित गांधारी और धृत्राष्ट्र आदि का मार्ग में गंगा तट पर निवास करना व सम्पाणवाच कुयासुवचनम शुवा पांडवा राज सप्तम विवृिता सन्वर्तंत पांचाल सेता नघा वैश्वान जी कहते हैं नृभश्रेष्ठ कुी की बात सुनकर निष्पाप पांडव बहुत लज्जित हुए और द्रौपदी के साथ वहां से लौटने लगे तथा शब्दों महानी सर्वेशा अभवत्तता अंतुराणामुदता दृष्टि कुंती प्रदक्षिणम अथावृत्य राज पांडवास्तता अभिवाद्य निवर्त वृथातावर्त वही कुन्ती को इस प्रकार वनवास कलि उज रनिवास की सारी के रोने का महान शब्द सब ओर उस समय पाण्डव कुन्ती को लो में सफल न हो राजा धृतराष्ट्र की परिक्रमा और अभिवादन करके लौटने लगे ततो प्रवीण महातेजा धृतराष्ट्रिका गान्धारम्बुरं चैव समाभाश्यावगृह्य तब महातेजस्वी अम्बिकानंदन धेत्राष्ट्र ने गांधारी और विदुर को संबोधित करके उनका हाथ पकड़ कर कहा युधि साधु निवर्तम्ठिर तत्सर्वम सत्यम ही वही गांधारी और विदुर तुम लोग युधिष्ठिर की माता कुंती देवी को अच्छी तरह समझा बुझा कर लौटा दो युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक ही है पुत्रेश्वर्य महदीदम अपाश च महाफलम कानुगछेदनम दुर्गम पुत्रासृज्य मूढ़वत पुत्रों का महान फलदायक य महान ऐश्वर्य छोड़कर और पुत्रों का त्याग करके कौन नारी मूढ़ की भाति दुर्गम वन में जाएगी राज्यस्थया तपस्तप कर्तम दान व्रत महत वाद्य श्रूजता च वचो वह राज्य में रहकर भी तपस्या कर सकती है और महान दान व्रत का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकती है अतः यह आज मेरी बात ध्यान दे कर सुने गांधारी परितुष्टि बद्वाह शश्रूषण तस्मा तम धर्मज्ञे समनुत धर्म को जानने वाली गांधारी मैं बहु कुंती की सेवा शुश्रुषा से बहुत संतुष्ट हूँ अतः आज तुम इसे घर लौटने की आज्ञा दे दो तत्सर्व राज्यम विशेषवत राजा धित्राष्ट्र के ऐसा कहने पर सुबल कुमारी गांधारी ने कुंती से राजा की आज्ञा क सुनाई और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया न सावन वासाय देवी कृत मतिम तदा शक्नोचपावर्त कुम धर्मपरा सतिम परंतु धर्मपरायण सती सा कुी देवी वन में रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अतः गांधारी देवी उन्हें घर की ओर लौटा न सकी तस्ता सुस्थित जवसायम व्यवसाय कुरुस्त्रिय निवृत्ता से कुश्रेष्ठांत कु की यह स्थिति और वन में रहने का ऋण्य सहजान कुरुश्रेष्ठ पांडवों को निराश लौटते देख कुरुकुल की सारी स्त्रियॉँ फूट फूट कर रोने लगीं उपावृत्सु पाथेषु सर्वास्व अवधूस च य महाप्राजो धृतराष्ट्रो वन तदा कु के सभी पुत्र और सारी वस्तुएं जब लौट गई तब महाज्ञानी राजा धृतराष्ट्रवन की ओर चले पांडवाश्चातिदीनास्ते दुख शोकपरायण जाने स्त्री सहिता सर्वे पुरा उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मग्न हो रहे थे उन्होंने वाहनों पर बैठकर कर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया तदहिष्ट मनानंदम गसविवा भवत नगरम हातिनपुरम शास्त्री वृद्ध कुमारकम उस दिन बालक वृद्ध और स्त्रियों से सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित था उत्सव शून्य हो रहा था सर्वे चा निशा पांडवाजात मंडव कुंत्यानाश दुखारिना समस्त पांडवों का उत्साह नष्ट हो गया था वे दीन एवं दुखी हो गए थे कुंती से बिछुड़ कर अत्यंत दुख से आतुर हो वे बिना गाय के बच्छड़ों के समान व्याकुल हो गए थे धृतराष्ट्रस्तुतेना गोमहदंतर तथो भागीरथी तीवासम अकोत प्रभु उधर राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करके संध्या के समय गंगा के तट पर निवास किया प्रादुस्किता प्रादुष्कृता यथान्याय अग्नो वेदपारगैर माजंता दिवस तत्र वने। वहां के तपोवन में वेदों के पारंगर श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने जहाँ तहाँ विधिपूर्वक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की थी वह बड़ी शोभा पा रही थी दुष्कृता वृद्धो नाधिपह स राजनीुपा हुआ च विधिवतताध्यागतम सत्र उपातिषत भारत भरत नंदन फिर बूढ़े राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट एवं प्रज्वलित किया त्रिविध अग्नियों की उपासना करके उनमें विधिपूर्वक आहुति दे राजा ने संध्या कालिक सूर्यदेव उपस्थान किया विद्र संयराग्य श्या कुश्र तो कुरस्याधूरत तदनंतर विदुर और संजय ने कुरुप्रवीण राजा धित्राष्ट्र के लिए कुषों की अचया बिछा दी उनके पास ही गांधारी के लिए एक पृथक आसन लगा दिया गांधार यासन निकर सेतू निध कुशो सुखम युधिठिर झंडी कुंती साधु व्रते स्थितिता के निकट ही उत्तम व्रत में स्थित हुई युधिष्ठिर की माता कुंती भी कुशासन पर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना ते संवणापीणुर्दुर चथोदेश्विजा चानु या नदुर चान आदि भी राजा से उतने ही दूर पर सोए जहां से उनकी बोली सुनाई दे सके यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य द्विज यथा योग्य स्थान पर सोए प्राधीता सा सम्रज्वलित पावका भगूवते शाम रजनी भाभी व प्रीत वर्धिनी उस रात में मुख्य मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहां तहां अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी इसलिए वह रजनी उन लोगों के लिए ब्राह्मी निशा के समान आनंद बढ़ाने वाली हो रही थी तथो रात्रिक्रिया प्रहयुस्ते य्रम उदान रिक्षत उपवासपरायना तत्पश्चात रात बीतने पर पूर्वाह काल की क्रिया पूरी करके विधिपूर्वक अग्नि में आहुति देने के पश्चात वे सब लोग क्रमशः आगे बढ़ने लगे उन सबने रात्रि में उपवास किया था और सभी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके उधर ही देखते हुए चले जा रहे थे सते साम अति दुख भून निवास प्रथम हरी शोचताम सोच महान और जान पध हिचह नगर और जनपद के लोग जिनके लिए शोक कर रहे थे तथा जो स्वयं भी शोक मग्न थे उन धृतराष्ट्र आदि के लिए यह पहले दिन का निवास बड़ा ही दुखदायी प्रतीत हुआ इति श्री महाभारते आश्रमवास के पर्वण आश्रम वास पर्वणी अष्टादशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में अठारहवा अध्याय पूरा हुआ